गाधारीता दरुणिबफफला सरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्णा किमहम नजने शंकर शंकरचार्यव पादरायन सूत्र वंदे भगवरो गुरुराज मूर्ति विभागि व्योमद्याय दक्षिणमूर्त नम ओम शांति शांति शास्त्रीम श्रद्धया कृष्ण राजसी भाच ऋण स्वभा सत्वानुप्पा दुवश्रीत श्रद्धा पुरषो सदेव यजंते सांशाजेतागण यजंतामसा जनस्त्र घोरते तको जन दंभाहारयुक् काम रागबला कर्शय शरीरस्थं भूत काम चेतसा शरीरस्थं विद्या सुत निश्चया आहारस्विवस्था दानं वेद मृण आयुष्व्य सुख प्रीति स्नग्धस्त्र हृदय आहारिविक्रियान्मलबणा त्यूक्षण तीक्षण विदा आहाराजसा दुखशोकामयदूतिषितंच उशिष्टि चाध्यम भोजनम काम चिंलाकांक्षी विधि युजतेमेवन सामत्क अभिसा सुलम बंधम चीजते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम ृष्ट मंत्र दक्षिण श्रद्धा विरघम तामसं परिचक्षसेजनम शौच आजव ब्रह्मचर्य महिषा चालीर तपोच्य से अवैगपरम वाक्यम सत्यम जिहित स्वाध्यासन चमं तप उच्य से मन प्रसाद सौम्यम मौनमात्म भाव संशुरी श्रद्धया सत्त तपस्तमकांक्षी संस्कार तपो दीयेदी प्रोक्म राजलधव तपादना तस्म सनम देश से नोपकारिणे देशे काले चा पात्रे तम शास्व स्मृत युपकारा फलमुद्देश दीय से चले क्लिष्टम तुतम अदेश कालेनम पात्रे घीये असत्तम तत्ता ओं तत्तिदेशो ब्रह्मण्वस्मृत ब्रह्मनास्ते ने तस्ोमीदार यदानप्रिया सद्भावे च प्रवर्तंसे सतत ब्रह्मन नसंध्यापिज्य कर्म चेयदया दृत असदीच्य पार्थ न चलेनोह ओ सत्सि श्रीमद्भगवद्गी ब्रह्म विज्ञा योग शास्त्री श्रीकृष्णार्जन संवाद दीभागो नाम सत्र विषय हो गया सब सब शब्द से सत्श का सब शब्द का विनियोग अन्य प्रकार कहते हैं ये तपसीदे स्थित सदि चोच्य ये तपसी दानी स्थिति सदति सद स्थित यज्ञ तपदान स्थिति ये यज्ञं सद कर्मचव तदर्थीय ईश्वरा ईश्वर के लिए जो कर्म है उसको भी सदति है सब्दी कहा गया सत सब ओम सत सद, सद तीन ब्रह्म का नाम कहा गया तो सत शब्द का विनियोग कहा गया पहले कहा था सद्भावे साधुभावे भावी प्रसत्य कर्मी सत शब्द दूसरे प्रकार कहा गया भाष्य में यज्ञ कर्मी या स्थिति तपस्वी च यज्ञ में स्थिति तपन स्थिति दानी च या स्थिति साथ थी थी सद विद्वी विद्वान लोग उसको सत्शब्द स्त थीयत कर्म अथवा अथवा अथवा यस्य यदानकृत तदर्थी तत्श से परमात्म पहला तत्शब्द से यज्ञ दान तपलिया क्योंकि उनका नाम अभी कहा गया अथवा यधान जिसका ये नाम है परमात्मा का, का, था का के लिए जो कर्म उसको भी विद्वान लोग कहते हैं ठीक है ना नाम त्रयोच्चारण सागुण सिद्ध्य प्रकरणार्थम उपसंहारति। कर्म में वैगुण्य होता है तो परमात्मा का तीन नाम ओम तत् तो तो सत इसके उच्चारण से कर्म सदगुण हो जाए सिद्ध होता है ये प्रकरण का भाष्य में तदेतत् तो यज्ञदान तप आदि कर्मसात्विक विगुणमान तप आदि कर्म जो असात्विक विगुण भी हो श्रद्वापूर्वक ब्रह्मणाभिदान प्रयोगण ब्रह्म अविधान त्रय प्रयोगण ब्रह्म का नाम तीन ही तीन नाम द्विगुण होने पर भी श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म के तीन नाम का उच्चारण करने पर सगुणम सात्विकम संपादित होती असात्विक भी सात्विक हो जाएगा द्विगुण भी सगुण हो जाएगा यही प्रथम प्रकरण का अश्रद्वित कर्म नो नाम उच्चारणाविगुण श्रद्धा श्रद्धा प्राधान्य न स आशंका अश्रद्धा से अन्वत जो कर्म श्रद्धा के मैं अनुष्ठान क्या कर्म अश्रद्धा युक्त कर्म वह कर्म भी नाम त्रयुच्च्चारण यदि विगुण अविगुण हो जाए सद्गुण हो जाए नाम उच्चारणा अवैगुण श्रद्धारहित तो कर्म भी यदि नाम उच्चारण ना अवैधुण अविगुण हो जाए सद्गुण हो जाए तो फिर श्रद्धा या प्राधान्य कर्म नहीं हो सद्धा प्रधान श्रद्धा पूर्व कर्म करना चाहिए प्रसिद्ध है यदि अश्रद्धा से करके भी भगवान का नाम से कर्म सद्गुण हो जाए तो कर्म में श्रद्धा प्राधान्य नहीं होगा ऐसा संक्राम से आगे कहते तक च सर्व श्रद्धा प्रधानतया संपाद्यते सम्पाद्यते य प्राधान्य में सब कुछ कर्म किया जाता है श्रद्धा पूर्वी कर्म करना इसलिए अश्रद्धया हूतम दत्तम चयते चयते चयते तपस्त तपस्त असिच्युच्येत असध्या हु दत्तम तप सप्तम कृतम चैत जो अश्रद्धा से हवन किया गया दान किया गया तप किया गया और जो कुछ किया गया कृतम चैत जो कुछ किया गया अन्य सूर्य नमस्कार आदि सब कुछ, कुछ अस्य थे वो ठीक नहीं परमात्मा प्रास्तिक के साधन मार्ग ब्यर्भूत है नृत्य नोय मनने के बाद दुष्का फल कुछ नहीं होगा यहाँ भी जो कुछ सफल नहीं साधु लोग उसकी निंदा करते हैं अश्रद्धा से करने पर ठीक नहीं श्रद्धा प्रो करना चाहिए सप्तमीभ्या प्रकृत यज्ञादी गृह्य सर्वत श्रद्धा प्राधान्य त तक तक सत्यमीर और एक सप्तमी सर्व समय यना तस्थ त तक श्रद्धा प्रधानतः संप्यते यहाद अश्रद्धया हूत हुत हवन त्याग दत्त ब्राह्मणे अश्रदा तपस्त तत्तम तरह अनिश्रु तथा जो अश्रद्धयागस्तु स्तुति नमस्कार आदि आदि सेवा सेवादीच्य तो से कहा जाता है? कि मैं मत मत प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति साधन परमात्मा के होते हैं असदेश्ति साह्य तो अहिमाक फल्तेना कर्मण संपत्ते है? <coughs> यह लोक में अथवा अच्छा परलोक में जो फल प्राप्त होने वाला कर्म अहिकम आमुषिकम वलम असभ्यतेना कर्मण संपत्त श्रद्धारहित होने तो पर भी कर्म संपन्न हो जाएगा तो असत्य अच्छा तो क्यों ऐसा संक्रमण के कहते नद बहुआया समित प्रत्य फलाय बहुत प्रयत्न पूर्व कर्म करे तो भी फल नहीं हुआ अतिको कि अर्थम यहाँ भी कोई प्रयोजन है साधव निंदित के तो भी दो तो इतना ए, भी के तो में दो सप्तमी। ध्यान सप्तमी प्रति सप्तमीभ्या विषय में, प्रकृतदान्रद्धातः क्या इसलिए अश्रद्धा से करने पर व्यर्थ है। सप्तम सत्रादुणयद्रद्धा प्रधानतः गुण यदि श्रद्धा रहित है तो असत अच्छा तो हो जाता है क्योंकि मत प्राप्ति साधना मार्ग वह तो तो होता है ठीक है मैं निंदन ही साधव श्रद्धा रहित कर्म श्रद्धा रहित कर्मी की निंदा करते लोग परमाणु कौशल अथो नहीं तल उपयम उभय फल के उपयिक मेन आदिदस्ता कार्यक्रम होता है उभय फल का उपाय नहीं कौन तो कर्म तदन शास्त्रता श्रद्धया सात्विकवाजा राजमकाहरादी त्याग सात्त्हरादिवया सत्तेकुण्यं ब्रह्मनामेषेन पिहरता पिशुद्धबुद्धीना साक्षात्कार मुख्य उपपत्ति श्रवणादी सामद्री संत सत्साक्षात्कार मुख्योपत्ति अनेध्याय के दर सप्तशाध्याय के दर क्या कहा गया अपि सत्य बहुचंद शास्त्रिज्ञा नादृक शास्त्र जो अनाज्ञ है किंतु तो श्रद्धा पूर्वक कर्म करते हैं श्रद्धाता श्रद्धया सात्विकाजन श्रद्धा से कर्म करने श्रद्धा सात्विक राजसमस तीन प्रकार राजमस आहार आदि त्याग न राजसम आहार राजस्व तामस दान यज्ञ तपो जितने सो राजस्व तामस सबका त्याग करे सात्विक आहार से सेवया इसलिए कहा गया सात्विक भोजन यज्ञ दान तपकर्म जितने सात्विक उसका सेवन करना राजस्व त्याग करना बांग में ता, तपक आ गया शादी का तपकना राजस्व का त्याग करना सत्य कर के शरण है ना केवल सत्वगुण ही शरण है श्य यज्ञ दान तप कर्म स सब कुछ शादी कर करने पर इनका जो श्रद्धालु है प्राप्त मत यज्ञाधि वही गुण है श्रद्धापुर को कर्म करने पर सत्वगुण से शरण होकर के कभी किसी प्रकार जब यज्ञा दिन है वैगुण्य प्राप्त हो जाए यज्ञ दान ते तो परमात्मा ब्रह्म नाम निर्देश ना न परिहरता ब्रह्म के नाम ओम सख सत तीन नाम का एक नाम से वैगुण्य परिहार का परिहार हो जाता है निर्देश उच्चारण ना ब्रह्म नाम उच्चारण के द्वारा वैगुण परिहरता परिहार करने वाले श्रद्धावतान पर शुद्ध बुद्धि नाम जिनकी श्रद्धा है श्रद्धालु शुद्ध बुद्धि वाले उनको मुख्य प्राप्त हो जाइए किस प्रकार श्रवण आदि सामग्री संजात तत्व साक्षात्कार बता तत्व साक्षात्कार तत्व साक्षात्कार होगा तत्व साक्षात्कार की सामग्री कारण कराते श्रवण आदि श्रवण मनन निध्या सामग्री श्रवण मनन आदि सामग्री संजात सामग्री संजात श्रवण मननिध्या सामग्री कारण समझा इससे उत्पन्न होगा तत्व साक्षात्कार तत्वत्मक साक्षात्कार अनुभव ब्रह्म अहम अंब्र पर विपर ज्ञान ऐसे ज्ञान वाले जो शुद्ध है उनको मुख्य प्राप्त हो जाएगा इस अभ्यान ये निश्चित परमहंत स्थित हुआ परमहंसपरिग्राह पूर्यपाद श्रीमदाचार्य श्रीशंकर भगवत कृष्ठ श्रीमद्भगवदीता श्रद्धा विभाग योगो नाम सप्तशोध्याय